<laughs> आ का नौ की बात यह मत जो मान तब मोरा उभय प्रकार सुजस जग तोरा सुन कहे दस कंठ रिसाई असहति सठ कहीं तो ही सिखाय अब ही ते उ संशय होई देन मूल सुत भय उमोई सुनते तो गिरा परसरा कहीं वचन कठोरात न लागत कैसे काल विवसेश जय सिं संध्या समय जानिदस सीसा भवन चलो निरखत बुजबीसा लंका शिखर उपर या गारा अति विचित्रता हो अखारा बैठ जायते मंदिर, मंदिर रामन लागे किन्नर गन गावन। लागे गुन गन गावन बाजह ताल पखाऊ जबीना दृत्य करहीं अक्षरा प्रवीणा सुना शीर सो सुनाशीर सत सो, संतत करहि विलास परम प्रबल ऋपुशीस पर तद्यपि शोचन क्रास सिया बल रामचंद्र की जय पार हनुमान की भाई सब संतन की जय <coughs> अविस्मरण करें कि लंका है रावण का दरबार उसमें रावण ने मंत्रियों से पूछा कि बानर सेना सब लंका में आ गई अब युद्ध की क्या तैयारी की जाए तो मंत्रियों ने सबने कह दिया कि इसमें तैयारी की क्या बात है बानर आ गए हैं तो हमारा भोजन है खाएंगे और क्या है ये बात सुन करके रास्त जो उनका रावण का पुत्र था उसने रावण को सही बात बताने की कोशिश की कहा कि ये मंत्री लोग हैं ये ठाकुर स्वाती कहते हैं सबके बात ये नहीं है जैसा कि ये कह रहे हैं आप स्वयं विचार करके देख लो अगर बानर को ये खा सकते होते तो एक बानर जब आया फिर लंका जला करके चला गया उसको इनको खा लेना चाहिए तो क्यों नहीं खा पाए तब क्या भूख नहीं लगी थी ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने खेल खेल में समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया क्या उसे हम साधारण मनुष्य समझते हो उसे कैसे जीता जा सकता है इसलिए हमारी राय भी ये है कि सीता जी को उनको वापस कर दो और फिर भी अगर वो न माने युद्ध करने को फिर भी तैयार हो जाए तो फिर युद्ध भी तो किया जाए ये नीति इस प्रकार की है कार्य इस प्रकार से करना चाहिए तो प्रस्त में बहुत विचार की बात तर्कसंगत बात कही लेकिन रावण ने उस बात को स्वीकार नहीं किया तो कहता है राम में कहने लगा कि ये है मत जो मान हूं प्रवुण मोहरा यह कहता अगर ये बात हमारी तुम मान दो तो वह प्रकार से जैसे जब तू तो आपका दोनों प्रकार से यश होगा ये प्रस्ता अंत में इस प्रकार से मैंने देखा फल उसका बताता है कि हमारी राय का फल क्या होगा दोनों प्रकार से यश है तुम्हारा सीताजी को वापस कर दोगे तो उसमें भी तुम्हारा यश है और अगर फिर उसके बाद वो युद्ध करते हैं तो युद्ध भी करोगे तो भी तुम्हारा यश है दोनों प्रकार से दोनों परिणामों में सीताजी को वापस कर देने में क्या यश है कि पहले तो बात ये है कि सूट ने खाकर नाक काटे तो उनकी पत्नी को सीता धारण कर लाए तो उसका बदलाव उस प्रकार से हो गया लेकिन जब उन्होंने सीताजी को अपनी पत्नी को वापस मांगा स्वयं उनकी तरफ से शत्रु की ओर से प्रस्ताव आया कि उनको अगर वापस कर दो तो अमित युद्ध नहीं करेंगे तो उस प्रस्ताव को राजनीत भी इस प्रकार से कहते हैं कि शत्रुपक्ष से संधि का कोई प्रस्ताव आवे तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए और युद्ध को टालने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर आप सीता जी को वापस नहीं करते तो इन्हीं ये नीतिवरद्ध बात होगी यदि वापस कर देते हैं तो आपका यश होगा कि आपने राजनीति के अनुसार कार्य किया और समझ कर ली तो ये अच्छा हुआ दूसरी बात यह कि यदि वो सीता को वापस पाकर भी आप युद्ध करते हैं और आपका राज्य भी छीनना चाहते हैं तो फिर युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके अपने राज्य की रक्षा करें तो उसमें भी यश होगा ये अपने राज्य की रक्षा अच्छा करते हुए ब्राह्मण ने युद्ध किया जीता या हारा कुछ भी हो उसमें दोनों प्रकार की ये शो इसलिए ये दोनों विकल्प हैं, इनको ध्यान में रख करके दोनों का लाभ दोनों प्रकार से है यही नीत अपनानी चाहिए तो अब रावण इसके उत्तर में क्या कहता है कि सुत सन्न कहे दशक रिसाई अपने पुत्र से रावण जो है वो हो होकर के बोला ये दस कंठ दसानंद है दस कंठ है दसानंद में दस मुंह दस कंठ के माने जिसके दस गले हैं माने दस से उसके भी हैं दस कंठ और रिसा करके बोला कि मैंने चिल्लाया बहुत जोर से और दसों गलों से चिल्लाया हो हाँ। और बोलने लगा कि असहमत है सठ के ही कोई स, तो वही सिखाई कि रे सठ तुझको ऐसी दुर्बुद्धि की शिक्षा किसने दी तुम्हें ये तुम कहां सीखा है कैसी बातें करने लगे तो ये अवसमें संकेत इस बात का कि पुत्र है तो इसको तो कहीं न कहीं कोई किसी ने शिक्षा दी होगी तभी ये बोल रहा है इस प्रकार के तो रावण को संदेह हुआ कि बहुत बार यही हो सकता है कि विभीषण के साथ ये रहा हो तो विभीषण उसको कुछ सिखा पढ़ा गया हो उसका प्रभाव उसके ऊपर हो इसके नाना जो है वो वो भी राम के ही पक्ष के हैं तो शायद उन्होंने कुछ इसको सिखा दिया हो फिर ये भी सोचा कि अभी वहां से राजभवन से आ रहे हैं मंदोदरी के पास से तो मंदोदरी ने हमको सिखाने पर की कोशिश की और उसका बस हमारे ऊपर नहीं चला तो हो सकता है कि उसी ने कहा हो कि तो प्रश्न से कि तुम दरबार में जाओगे तो वहां सबके सामने इसको समझाना अपने पिता को तुम समझाने की कोशिश करना इसकी बुद्धि होगी तो हो सकता है रावण को यह लगा किसी ने किसी व्यक्ति ने इसको समझाया तब इस प्रकार की इसकी बुद्धि आई तो ए, अगर किसी दूसरे ने समझाया तो समझाने वाले का दोष माना जाएगा और जो जो ये परास्त है रावण समझता है कि इसका खास दोष नहीं है ये तो हमारा पुत्र ही है पुत्र प्रेम के कारण से उसका दोष न मान करके उस सिखाने वाले का दोष मानता है कि किसी ने इसको गलत शिक्षा दे दी तो बेचारा क्या करे ऐसी बातें बोल रहा है ऐसा करके रामण बोलता है तो फिर उसे कहने लगा रामो से कि अभी ते और संशय हो ही तो तुम तो अभी से तुम्हारे मन में संशय होने लगा माने आगे भी तो चल करके युद्ध होने वाला है और जब युद्ध होगा तब और क्या बात होगी माने अभी से तुम जो है वो ये संशय की बातें कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो युद्ध हो और में लोग मारे जाए और उसमें हानि हो तो तुम्हें इस प्रकार का डर लग रहा है संशय भय लग रहा है तुमको अभी से तुम भयभीत तो हो पर चाहते हो कि युद्ध न हो तो तेरे आगे क्या होगा तो वो रामा बताता है कि देखो हमारा वंश कैसा है हमने निष्ठाचर बन सके हैं और लोगों को मारते हैं और मरने को तैयार रहते हैं और तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो है वो अगर हमारे वंश में पैदा हुए तो इसके मन वंश के विपरीत आचरण तुम्हारा है ऐसा लगता है कि तो हमारे वंश के नहीं हो हमारे वंश के होते तो जैसे हम वैसे तुम जैसे हम सब देवताओं इत्यादि का भाव रखते हैं उनसे और उनसे लड़ते रहते हैं और उनको सबको नीचा दिखाते रहते हैं और अपना सबसे सिरूप रहता है ऐसे तुमको भी विचार करना चाहिए किसी से डरने की बात नहीं है सबको मारो हर इनका विरोध करो देवताओं से डरने की कुछ बात नहीं है ऐसे करके जो वो रावण जो है अपने जो उसके वंश की परंपरा है उसे लगा कि इस प्रकार की बातें करना जैसा की प्रस्त बातें कर रहा है वंश के वृद्ध है इसलिए उदाहरण उसने दिया कि दिन मूल सुत भय घमोई तुम ऐसा लगता है कि बांस के जल में तुम घमोई जैसे हो गए अपने वंश की बात किया था बांस और वंश के मिलती जुलती शब्द भी हैं तो लगता है कि हमारे वंश में तुम घमोई की तरह से हुए, जैसे बांस के वंश में जड़ में घमोई हो जाए घमोई यह तो समझो कि जड़ में बांस के जड़ में कोई कीड़ा हो जाता से है से बांस लाए बढ़ता है अथवा एक कुछ लोगों के विचार है घमोई नाम की एक घास होती है जंगली घास वो बांस के जड़ के बांस के पास और तो कुछ नहीं है बांस जहां कहीं होंगे वहां पर बांस के पास कोई और घास वास नहीं उगती लेकिन एक घमोई नाम की घास है वो बांस के पास उगती है बांस जैसी लगती है बांसई की जैसे पत्तियां उसकी निकलती हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी पत्तियां लेकिन वो बांस होकर ऊपर आगे चुके बांस नहीं होता वो घास ही होकर के रह जाती है और वह बांस के लिए हानिकारक मिली होती है तो इसलिए कहते हैं कि जब तो हमारे वंश में घमोई की तरह से हो गए इसके माने तो हमारे वंश की वृद्ध आचरण करने वाले वंश परंपरा हमारी दूसरी है हमारे दो प्रकार की संस्कृतियां हो गई एक राक्षसी संस्कृत और एक दैवी संस्कृति देवताओं के जन्म के सद्गुण है सज्जनता है उदारता है क्षमादिगुण है ऐसी एक संस्कृति दैवी संस्कृति है ये और दूसरी संस्कृति घोर संस्कृति है निशाचरी जो कि दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाना और जब दूसरे लोग पीड़ित हों दुखी हों तो उससे प्रसन्न होना कि देखो मैंने कितना तवा कर दिया लोगों को देखो मैं कितना शक्तशाली हूं लोग ट्राई ट्राई करते हैं मेरे सामने मेरे सामने कोई आंख नहीं उठा सकता मेरे सामने कोई आ नहीं सकता ऐसा अभिमान रखने वाली एक दूसरी संस्कृति है जो भौतिक संपत्ति राज्य और ये सबका सब बतोरती रहती है और अपने आप को शक्तशाली बनाती रहती है सेना करती रहती है तो ये ये जो है निशाचरी संस्कृति है तो रावण कहता हम साचरी संस्कृति के लोग हैं तुम कहाँ से ये बातें करने लगे ये उदारता क्षमा दया जैसी बातें ये तो बड़ी पोली बातें हैं ये सब बातें ये तुम्हारे इस वंश के हमारी योग्य वंश की योग्य नहीं है ये बात है तो कहते हैं स्वर्ण पितु गिरा परस घोरा जब उसने परस में अपने पिता की ये बात सुनी तो परश अति घोरा माने वाणी किस प्रकार की कठोर बाणी घोर के मैंने क्रोध भरी वाणी जब सुनी और क्रोध भरी और कठोर बात बोली सुना उसने प्रस्त में तो फिर उसने क्या किया कि अब उसने देखा कि इनका विरोध करना ठीक नहीं है इसलिए आगे बात न बढ़े इसलिए चला भवन इसलिए उठकर के प्रस्त घर की ओर चल दिया राजसभा छोड़ करके वाकआउट कर गया पार्लियामेंट छोड़ करके चल गया कहा क्या इन लोगों को बात बातें करने दो अपने जो करें करेंगे हम इसमें सम्मिलित नहीं होते आ? अगर चलने लगा तो क्या हुआ कहीं वचन कठोरा कठोर वचन बोल करके वो भी गया के उत्तर में क्या कहिया चलते चलते कि हित मत लाग हित मत तो ही न लागत कैसे तुमको तो हित की बात भी बताओ तो तुम्हें तो वो प्रिय नहीं लगती और समझ में नहीं आती कल्याण के तुम्हारे ही कल्याण की बात और तुम्हारे लिए हम बता रहे हैं कोई किसी के दूसरे के फायदा थोड़ी को उससे हमें कोई फायदा होने वाला थोड़ी हम तुम्हारी फायदे की बात कह रहे हैं लेकिन काल भी विभसताओं तो भीषक जैसे लेकिन वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती जैसे कि जो जब कोई व्यक्ति मरने को आ जाता है काल आ गया उसका मरने का समय आ गया तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी दवा अच्छी से अच्छी दवा दो तो उसके ऊपर नहीं पड़ती जब जीवन है व्यक्ति का तो, तो दबा दो चल जाएगा सब रोग दूर हो जाएगा फिर स्वस्थ हो जाएगा लेकिन जिसको कि मरना ही है तो उसको चाहे साधारण दबा दो सस्ती दवा चाहे महंगी दवा हो चाहे यहां की दवा दो चाहे वहां की दवा दो कोई असर नहीं करती तब तो, तो वो मरता ही है ऐसे ही कहते हैं कि ये जो प्रस्त का कहने का हमने जो आपको शिक्षा दी एक प्रकार की औषधि है आपको बचाने के लिए युद्ध न और उस युद्ध में न मारे जाओ उससे बचाने के लिए हमने इस प्रकार की शिक्षा आपके कल्याण के लिए दी लेकिन आपको कल्याणकारी शिक्षा भी अहितकारी लगती है अकल्याणकारी लगती है तो बस इसके माने कि परिणाम जो वो विनाशकारी है आपका जो है विनाश होने वाला है ऐसे कहकर के वो चल दिया, उधर तो तो चला गया ज्यादा आगे बात बढ़ी नहीं इतनी बात होकर के बात खत्म हो गई यहां पर ये देखेंगे कि रावण को शिक्षा देने वालों में से एक भी आया अपरास्त भी कई लोग रावण को शिक्षा देते रहते हैं तो जैसा कल बताया था कि उसका जो है मंदोदरी ने पत्नी तो कई बार शिक्षा देती उनको है उनको समझाती है रावण को भी रावण समझता नहीं <coughs> पुत्र ने भी एक जो है प्रार्शन है उसने भी इनको जो है शिक्षा दी रावण को लेकिन रावण ने उसकी बात को भी नहीं माना और और लोग आएंगे कई लोग जो है शिक्षा देते रहते हैं हनुमान जी शिक्षा दे गए लक्ष्मण जी ने पत्र लिख करके भेज दिया वो भी शिक्षा दे दी सुख ने आकर के भी रावण को लिख दे दिया शिक्षा दे दी ये सभी लोग जितने जो वो एक नहीं बहुत बड़ी लिस्ट है ये सब शिक्षा देते थे विभीषण भी शिक्षा देकर के चला गया विभीषण ये भी बता चुका कि जो वो जो बाबा हैं पुलस्तृषि हैं उन्होंने भी कहला भेजा है उनकी भी शिक्षा यही है कि तुम्हें सीता जी को वापस कर देना चाहिए और तुम इस प्रकार के जाल में पड़ो तुम्हारा विनाश का समय आ गया <coughs> लेकिन रावण किसी की बात को मानता नहीं अहंकारी व्यक्ति किसी की बात को स्वीकार नहीं करता ये बात दिखाते हैं कि एक हो चाहे कोई हो चाहे अपना निकट से निकट का व्यक्ति हो चाहे दूर का व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो किसी की बात को अहंकारी व्यक्ति किसी की बात को मानता नहीं ये उसका अहंकार का यह एक दोष है भयंकर दोष अब रावण क्या करता है कि संध्या समय जाने दस शीसा अब उसके बाद वो उस दरबार खत्म हुआ और संध्या समय आ गया तो दरबार छोड़ करके राजा वहां तो से रावण चला अब भवन चले निर्खट भुज बीसा अब वहां से दरबार से उठा तो अपने भवन की तरह चलता तो कैसे चलता है अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ चलता देखता हुआ चलता है नहीं अहंकार रखे हुए मन में चलता है ये अहंकार व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे ही करके चलते हैं उनका स्वभाव इस प्रकार का है वे अपने भ्जाए ऐसे करके देखेंगे ऐसे करके चलेंगे उनको लगे कि देखो मैं शक्तिशाली हूं ऐसी अपनी शक्ति का अहंकार करता हुआ वो ये सोचता हुआ देखो दुनिया में सबके सबसे दो दो भुजाए और मेरे 20-20 भी जाए कितना महान व्यक्ति हैं है कोई दुनिया में ऐसा ऐसे सुस्ता हुआ जो अपने वो चला जा रहा था अहंकार करता हुआ कहा गया कहते लंका शिखर ऊपर रहा लंका के चोटी के ऊपर सबसे ऊपर एक भवन बना हुआ है आगार वन भवन है शिखर के ऊपर अति विचित्रता हो या खारा। वो स्थान इसलिए है कि वहां अखाड़ा लगता है अखाड़ा लगता है कि किस प्रकार का अखाड़ा लगता है आगे बताते हैं उसमें ये वहां पर लंका तो वो उतना पूरा काकू लंका है वो और उसमें तीन शिखर हैं वहां पर एक तो सुबेल है जिस पर भगवान राम जाकर के ठहर गए दूसरा जो है वो हो सुंदर नाम का जहां वो जहां पर वो हो सीता जी जिस शिखर के ऊपर हैं और अशोक अशोकवन जहां पर है उस शिखर का नाम सुंदर शिखर है उसके ऊपर जो सीता जी बात कर रहे हैं और तीसरा जो है वो हो लंका है जिसमें कि रावण जो है वो हो रावण की राजधानी है रावण का महल है दरबार है और उस शिखर के ऊपर रावण है तो उसी लंका के शिखर के ऊपर उसी पर्वत के ऊपर उसके भ्रमण इत्यादि है और उसी की एक चोटी के ऊपर सबसे ऊपर स्थान पर एक और भवन बना हुआ है बारह दरी जैसा बना हुआ है खूब खुला खुँ हुआ ऊपर इसमें चारों तरफ खूब हवा आवे और खूब सजा बजा सुंदर मणियों से जड़ा हुआ <clears throat> ऐसा है तो कहते अति विचित्र, अति विचित्र के माने वो स्थान जो वो भवन खूब अति विचित्र के माने ये खूब सजा बजा खूब है झाकान लगे हुए है खूब चंकड़ा प्रकाशमान है और वहाँ वो रावण जाकर के वहाँ सायकाल बैठता है और अखाड़ा लगता है अखाले में क्या होता है बैठ जाए तो मंदिर रावण उस भवन जाकर के रावण जाकर तो वहाँ बैठता है जाकर के और लागे किन्नर गुणगन गावन और किन्नर लोग वहाँ पर है मैंने गाना बजाने वाले जो है वो वो फिर पह, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया रावण की यकीाना शुरू किया रावण की जयकार बोलते है उसी की कविता सुनाते हैं भजन सुनाते हैं ऐसे बोलते है जिसमें रावण की ही प्रशंसा हो वो सब सुनाते हैं तो ये किन्नर के माने गाने वाले हैं <coughs> गाने नाचने वाले हैं है किन्नर कहलाते हैं तो ये सब लोग जो है उनकी प्रशंसा करते हैं जा रहे हैं रावण की प्रशंसा कर रहे हैं और बाजे हैं ताल पखाउज बीना और यहाँ पर जो है वो हो बाजे बसते हैं बाजों के नाम बता दिए तरह तरह के बीणा मैंने बीणा जो बस्ती है वो ताप जिसमें होते हैं सितार जैसा वो पखाउज ढोल है वो एक जैसा जैसे ढोल जैसा मृदंग जैसा होता है उसे कथाउट कहते हैं वो भी बज रहा है और ताल के माने मंजीरे बज रहे हैं मंजीरे हैं और मृदंग है और वीणा है ये सब बाजे वहाँ बाजे बज रहे हैं और वहाँ गाना हो रहा है किन्नर लोग गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं अफसरा प्रवीणा और वहाँ अफसराए नाच रही है उसमें नाचना भी शुरू हो गया नृत्य कला प्रारंभ हो गई उस समय ये उर्वशी इत्यादि अफसराए ये सब वहां पर उसने जितनी स्वर्ग लोक की थी सब घेर घाट के रावण ले आया था वो सब लंका को रखा था और वो सब सायंकाल नृत्य कर रहे हैं इस प्रकार से जो ये है अखाड़ा उसका लगता था और रावण उसका आनंद लेता अब कहते हैं रावण का क्या आनंद है कैसा उसको कहते हैं कि सुनासी रसत सरिश सो संत करे विलास ये रावण का निरंतर बिलास तो सुनासीनासी सुना के मान इंद्र जैसे इंद्र को इंद्र लोक का राज्य प्राप्त है और वो सदा ही अपने विषय भोगों में आनंद का मग्न रहता है इंद्र इसी प्रकार एक इंद्र का होगा रावण जो है उससे सौ इंद्रों के समान उसको सारी सुख और ये सब भोग सामग्री प्राप्त है उसका वो अपने आनंद लेता रहता है सुनासी करे बिलात निरंतर बराबर उसी के आनंद में मग्न रहता है अपना राज्य के सुख और जो को संपत्ति सम्पत्ति वो उसने इकट्ठी कर ली है नचकाने वाले इकट्ठे कर रही हैं, उनका सबका संसारी भोग में वो सदा लिप्त रहता है और कहते हैं परम प्रबल रूप शीर्ष पर पद्धति शोचन त्रास और उसके देखो उसके लंका की ही सीमा के अंदर यद्यपि शत्रु आ गया और परम प्रबल शत्रु आ गया वायु शत्रुशाली परम प्रबल रूप शीर्ष पर मैंने बिल्कुल शीर्ष मैंने बिल्कुल पास निकट है आगे युद्ध ही होने वाला है लेकिन रावण क्या तद्यपि सोच न प्रास में न उसको न डर है न उसकी चिंता है सोच चिंता भी नहीं रावण डर और चिंता छोड़े वो अपने अठारे दौर बा छुना करा और थोड़ी सही प्रकार का हो बस समय समय पर जब ये विनाश की स्थिति आ जाती है तब तो ऐसे ही होता है तो रामायण जो श्रीलंका की बात लिखी इसी प्रकार की दशा यहाँ भारतवर्ष में हुई मुसलमानों में आखिरी बादशाह जो है वो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह उनकी कथा लोग सब जानते हैं तो और बस ऐसे ही भोग विलास में इतने ज्यादा मस्त कि अंग्रेजों की सेना आ गई चारों तरफ से घेर लिए गए तो लोगों ने बताया करे साहब आप तो ये सब नाचगाना देख रहे हो तो चारा तरफ से आवे से है और सब वो घेरे ले रहे सब तो सबका तो कर अच्छा, हमारे जूता बरदार को बुलाओ भागना है तब जूता बरदार जब आवे उनके पैरों में जूते पहना आवे तब बेचारे भागे वो भाग करके जूते भी अपने नहीं पहन सकते ये दशाएं जो है वो जब वो तीस जैसे इसकी हुई रावण के तैसे अब आकर क्या होगा बादलेद अली शाह के परिणाम क्या होगा कहो वो जीतने वाले रावण उनसे तो इनसे अंग्रेजों से बचने वाले उनसे युद्ध करने वाले के। से सिवाही विनाश लीला के इस प्रकार के ये भोग विलास अंत में व्यक्ति का नाश ही करता है उससे व्यक्ति को तो शक्ति ही देता है रावण भी इस प्रकार से ये समझता है कि हम देखो कैसे निर्भय देखो कैसे हम अपने जो है लगे हुए हैं सत्र क्या प्रभाव ये उसका अहंकार जो है वही उसी अंकार है उसका विनाश कर देता है के दे। तो ये सब सब जो है रामचरित मानस के अपने सभी शास्त्र इस प्रकार के प्राण हो और ग्रंथ भी हों उपनिषद तो हो वेद हो ये जो शाश्वत सत्य है उसका ही प्रतिपादन करते हैं व्यक्ति के लिए समाज के लिए देश के लिए विश्व के लिए सबके लिए संदेश उसमें कि देखो जीवन का क्या तरीका है किस प्रकार से विचार करना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे चलना चाहिए किसमें अपना कल्याण है कैसे सुरक्षा है इसी सबका वर्णन है और इसमें जैसे ये प्राण इत्याग है इनमें सब उन्ही बातों का नाटकीय ढंग से वर्णन है जिनका के उदों में जिनका कि वर्णन सिद्धांत के रूप में उपनिषदों में सिद्धांत जिस गीता में सिद्वात के वर्णन में कोई कहानी नहीं लेकिन वही बात जो है वो हो वही सिद्धांत की बातों को रामचरित मानस और भागवत इत्यादि ग्रंथों ने उनको नाटकीय ढंग से उनका वर्णन कर दिया मैंने पात्रों में दिखा दिया कि देखो अहंकारित व्यक्ति होगा उसका ऐसा विचार ऐसा सोचना ऐसा रहना ऐसा चलना ऐसा करना ऐसा विनाश ये सब उसका होगा ये बताने का तरीका इस प्रकार से समझने का तो ये तो हुई नंका की बात अब जहां पर बात छोड़ी थी सुबेल पर्वत पर भगवान राम वहाँ क्या कर रहे हैं उनकी सेना क्या कर रही है उसकी बात को फिर कहते हैं कहते हैं यहाँ सुबेल सहल रघुवीरा, रघुबीरातरे से न सहबीरा शिखर एक उतंग देखी परम रम्य शुशुभ्रभिखी ताशल सुमन सुहाए लक्ष्मण जिनतहासाए ता, ता परचिमृद विमृग सन आसीन कृपालातशीष कपीशंगा धामदयन दिशा पर संगा मल सुधारतना कालंके समलिना बलभागी अंग चरण कमल चापत विधि प्रभुताचे लक्ष्मण वीरासन कटि करबान सरासन कृतार रूप गुण धाम रायासी आसीन ते नर ये ध्यान जे रात सदा लीन पूरव दिशा विलोक तबो देखाद्र भगपत सदसय संग रामचंद्र की जय पवन सुच हनुमान की जय बोलो भाई जय <स्ड़ाँगे> अब यहाँ मैंने यहाँ कहाँ सुबिन पर्वत के माने तुलसीदास जी जो है वो वर्णन कर रहे हैं सब कथा का लेकिन तुलसीदास जी रहते हैं वही जहाँ भगवान राम रहते हैं वहीं से खड़े खड़े बताते रहे रावण लंका में ऐसा हो रहा है तो रावण लंका क्या हो रहा क्या है माने रावण के, के में रावण के राजमहल में वो स्थान वहाँ है दूर और तुलसीदास जी खड़े हैं जहाँ पर्वत है भगवान राम की सेना उतरी हुए तो वहां खड़े हैं तो कहते हैं यहां क्या हो रहा है आप वहां का वर्णन करते हैं तो मैंने जब ये भी नियम इस प्रकार का है कि जो अपने महाकाव्य का जो नायक होता है तो उसका कवि या लेखक उस नायक के साथ रहता है ये महाकाव्य का सिद्धांत है और तूसी बात ही तो भगवान के भक्त हैं तो कहां रहेंगे 我 वहीं रहेंगे